श्री रामकृष्ण स्वामी तुर महासमाधि के एक दो दिन पूर्व आबाल सन्यासी स्वामी ने सेवक से पूछा मेरा कौपिन और कमंडलू कहाँ है वह सब सुरक्षित रखा है सुनकर कहा मैं साधु हूँ पेड़ के नीचे रहूंगा भिक्षा मांगकर कर खाऊंगा यहाँ क्या है मैं अभी कहाँ हूँ स्थान काल से अतीत ब्रह्मज्ञ पुरुष कहते ही रहे मुझे कॉपीन पहना दो कमंडलू ला दो मैं पेड़ के नीचे रहूँगा चिरयोगी की एक और भी इच्छा बीच बीच में प्रबल हो उठती थी वह थी बैठक बैठकर कर ध्यान करने की इच्छा इस हालत में वैसा करने देना खतरनाक था फिर भी वे दृढ़ स्वर से मैं बारंबार आदेश करते थे मुझे बैठा दो उनके आदेश की उपेक्षा करने में असमर्थ हो यदि कोई उन्हें बैठा कर उनके दुर्बल शरीर को पकड़े रहता तो वे कहते छोड़ दो, छोड़ दो दो शरीर पर हाथ न लगाओ देश त्याग के एक सप्ताह पूर्व ही उन्होंने कह रखा था और पांच छह दिन खूब आनंद कर लो पूर्व रात्रि के अंत में उन्होंने पुनः कहा कल अंतिम दिन है कल अंतिम दिन है अंतिम दिन आ पहुंचा प्रातः काल स्वामी अखंडानंद के साथ स्वाभाविक रूप से चर्चा हुई तदुपरांत जो ज्यो संधिक्षण समीप आने लगा क्यों क्यों ये माया मुक्त महापुरुष प्रियजनों के अंतिम बंधन को छिन्न करने के उद्देश्य से सभी से कहने लगे तुम लोग मुझे छोड़ दो तो निश्चिंत हो सकूँ इसी प्रकार सब से विदा लेकर उन्होंने कहा तो फिर चलूँ तो फिर चलूँ महाप्रयाण के दिन उन्होंने भोजन लेना अस्वीकार कर दिया अंतिम मुहूर्त के पूर्व केवल चरणामृत का पान किया इसके बाद बैठा देने के लिए कहा परंतु किसी को भी वैसा करने का साहस नहीं हुआ यह देखकर उन्होंने खेत प्रकट करते हुए कहा सभी नासमझ हैं कोई समझ नहीं रहा है शरीर जा रहा है प्राण निकल रहे हैं इस पर भी सबको निश्चल देख विवश होकर उन्होंने पैर खींचकर सीधा कर देने तथा प्रणाम करने के निमित्त दोनों हाथ पकड़ उठाए रखने को कहा फिर हाथ जोड़कर कहा जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय राम कृष्ण जय राम कृष्ण बोलो बोलो वे सत्य स्वरूप हैं ज्ञान स्वरूप हैं स्वामी अखंडानंद ने उपनिषद मंत्र का उच्चारण किया सत्यम ज्ञानवनंतम ब्रह्म हरि महाराज ने उसे दोहराया और कहा ब्रह्म सत्य जगत सत्य सब सत्य सत्य में प्राण प्रतिष्ठित है धीरे धीरे वाचा शांत हो गई अंतशैया पर लेटे महापुरुष ने प्रफुल्लित कमल अपने नेत, दोनों नेत्र खोलकर श्री राम कृष्ण लीला के दर्शन करते हुए 21 जुलाई शुक्रवार को संध्या मिनट पर इस माय, मायामय संसार से विदा ली सारी रात भजन कीर्तन में बीती दूसरे दिन प्रातःकाल उनकी पुनीत देह को पुष्प मालाओं से सजाकर मणिक्लिका घाट के पुण्य जाह्नवी जल में विसर्जित किया गया